क्या तो हाँ। किसी थी थी। इसको ना इसके ऊपर विचार नहीं दिया तो उसमें तो हो जाएगा क्योंकि वो एक वाक्य हो गया ना ये एकाधिक पद दिए थे सभी पद को मिला करके कहते हैं कि परस्पर में आकांक्षा नहीं है चक्कल जो हम लोग एक नंबर टिप्पणी देखे देख रहे थे ना हम पहले से देखा नहीं था उसका थोड़ा दोबारा देख लेंगे पदगता साच यत पद से यथ पद विरह प्रयुज्य शाब्द बोध जनकत्व अभावत्वम यथ पदस् अगर घट पद ले लेंगे तो अम पद विरह प्रयोज्य शब्द बोध जनकत्व अभाव शाब्द बोध क्या है घटीय कर्मत्वम गे इतना हमारा शब्द बोध अभिप्रेत शब्द बोध अगर घटपद अम पद विरह से प्रयुज्य होने से घटीय कर्मत्व शब्द बोध जनकत्व का अभाव आएगा तो आने से तत्पदे घटपदे पदे, पदे तत रूप अम पदवत्व रूप प्रकृति प्रतिश आकांक्ष पदवत्ता अर्थात घटपद में अम पदवत्व वही कह दे पदवत्ता अव्यवहित उत्तरत्व अव्यवहित पूर्वत्व अन्य तरह संबंध है न घटपद अम्पद में अम्पद घटपद में ये तो स्पष्ट है अच्छा आगे दिया था आधेयत्व संसर्गेण घट प्रकारक और कर्मता विशेषक शब्दबोधम जैसे हम कहते हैं घटत्व प्रकारक घट विशेष्यक शब्द मतलब पदार्थ ज्ञान होता शब्द बोध नहीं एक ही पद है तो घटत्व प्रकार को घट विशेष्य कहते हैं तो इसी प्रकार की यह है घट प्रकार को तो घट प्रकार घट प्रकार है किस का शाब्दबोध का जैसे वहां कहते हैं ना कि घटत्व प्रकार क घट विशेष्यक घटानुभव तो घटक का अनुभव में प्रकार हो जाएगा घटत्व तो और विशेष्य हो जाएगा घट इसी प्रकार की यहाँ अन्य पदार्थ हो गया शब्द बोध में वो शब्द बोध के लिए दो विशेषण देते हैं वो शब्द बोध में घट प्रकार रहेगा और कर्मता विशेषकत्व रहेगा तो शाब्द बोध में प्रकार हो गया घट और विशेष्य हो गया कर्मता ये आपको स्पष्ट हुआ ये स्पष्ट हुआ नहीं कहता फिर से तो, जैसे हम कह दें कि अयम घट इस प्रकार की कह दिया तो अयम घट कहने से इसको हम घटो क्यों कहे इसको पट क्यों नहीं कह दिया घटतत्व तो दिखा तो इसमें घटतत्व तो दिखी करके इसको पट से भिन्न करवाया इसलिए घटोत्व तो हो गया प्रकार प्रकार विशेषण तो अभी हमको जो अयम घट ऐसे ज्ञान हुआ इस ज्ञान में हमको एक विशेषण दिखा क्या विशेषण दिखा घटत्व जिसके चलते ये सामने वाला पूर्ववर्ती पदार्थ दूसरों से भिन्न हो गया तो इसी ज्ञान में विशेषण हो गया घटत्व तो हम ये ज्ञान को कहेंगे घटत्व प्रकार कम ज्ञानम क्यों कहेंगे क्योंकि इस ज्ञान में प्रकार क्या हुआ घटत्व अरे जो घटत्व प्रकार दिखा इसका विशेष्य कौन है घट इसलिए ये ज्ञान को हम कहेंगे घट विशेष्यकम ज्ञानम अभी ये जो ज्ञान हुआ अयम घट इस प्रकार की जो ज्ञान हुआ ये घटत्व प्रकारकम ज्ञान है ना घट विशेष का ज्ञान है दोनों है इसी प्रकार की यहाँ भी कहते हैं हमको एक शाब्द बोध हो रहा है क्या हो रहा है कहेंगे कि घटीय कर्मत्व क्योंकि हम कहते हैं कि घटम घटम कहने से उसमें दो पद है एक घट और एक अम है तो ये घटम कहने से इसमें हमको क्या ज्ञान होता है कहते हैं घटीय कर्मत्व ज्ञान होता है जब हम कहते हैं अयम घट इस प्रकार के ज्ञान होता है वह हम घटीय कर्मत्व नहीं आ रहा है केवल घट एक ही पदार्थ आ रहा है इसलिए वहां हम शब्द बोध बोल करके नहीं कह पाए क्योंकि एक ही है ना अन्वय नहीं होना है इसमें किंतु जब घटम कह देते हैं दो पद आ गया दो पदों के बीच में अन्वय हो जाएगा अनवय होने से इसको हम शब्द बोध कहेंगे अयम घट कहने का समय में अयम अगर छोड़ दीजिए खाली हम घट जब कहेंगे तो वहां शाब्द बोध नहीं कह के पदार्थो बोधक कह सकते हैं वो इतना विचार का विषय नहीं अभी जब हम घटम कहते हैं तो वहां हमको शब्द बोध होता है क्योंकि दो पद है दो पद का बीच में अन्वय हुआ और ये शब्द बोध में एक प्रकार रहेगा और एक विशेष्य रहेगा तो अभी घटम कहने से उसमें प्रकृति कौन है और प्रत्यय प्रकृति प्रत्यय हो प्रधान कौन है प्रत्यय इसलिए अम ही प्रधान होगा वही विशेष होगा इसलिए कहे जो कर्मता है वो विशेष्य है क्योंकि प्रकृति प्रत्यय में ये विशेष्य हो जाएगा कर्म प्रत्यय विशेष्य हो जाएगा और ये जो अभी कर्मत्व हमको दिख रहा है ये कर्मत्व घटीय कर्मत्व कहते कर्मत हैं ये पटीय कर्मत्व से भिन्न है क्यों भिन्न हो गया प्रकार क्या हो गया घटी घट ये घट यहाँ घट तो नहीं घट यहाँ घट ही कर्म बन रहा है घटीय कर्मत्व घटीय कर्म तो घटनिष्ठ कर्मत्व तो घटी कर्मत्व था घटनिष्ठ कर्मत्व ये पटनिष्ठ कर्मत्व से भिन्न है तो इसलिए घट ही ये कर्मत्व को दूसरा कर्मत्व से भिन्न करवा दिया क्योंकि इसमें अभी कर्मत्व क्यों आया कहते हैं कि घट के चलते मतलब तो ये घटक पदार्थ ये उसका कर्मत्व को दूसरों से भिन्न करवा दिया इसलिए करें कि घट प्रकार और कर्मता विशेष्य घट प्रकार किम शाब्दोध और कर्मता विशेष्य कम शब्द बोध अभी ये शब्द बोध में प्रकार क्या हुआ तो घट और विशेष्य कर्मता।, कर्मता तो विशेष्य हो गया कर्मता तो इस से कर हाँ विशेष्य। घट हो गया विशेषण और अम हो गया विशेष्य। विशेष यम का क्या अर्थ है कितने कर्मतों को कहता है इसलिए कर्मता दे दिया ये कर्मता किम अम निष्ठ अमनिष्ठ मतलब अम पद यहाँ कर्मता को कह देता है अरे विशेषण किम निष्ठ घटनिष्ठ घट हो गया विशेषण अच्छा अभी दे दिया कि आधेत्व संसर्गेण संसर ये आधेत्व किस में आ जाएगा कहते हैं घट और ये जो कर्मता ये घट में कर्मता रहेगा तो यही हो गया अर्थात जैसे हम कहते हैं समवाय सम्बंधे न घटत्व प्रकार क घट विशेषक घट ज्ञान इस प्रकार ही कहेंगे ना तो वहां घटत्व और घट का बीच में समवाय संबंध है इसी प्रकार की यहाँ कहते हैं आधे हत्व संसर्गेण ये जो कर्मत्व ये घट में रहेगा घट हो गया अधिकरण और उसमें आधेय हो जाएगा ये कर्मत्व इसलिए आधे हत्व अच्छा आगे जो देह शाब्द बोधम प्रति घट पद अव्यवहित उत्तर अम पदत्वात्मक आकांक्षा ज्ञानम अथवा अम पद अव्यवहित पूर्वत्व घट पद ये सरल है इसमें और कुछ नहीं है अच्छा और एक था मूल में जो पदस् पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त जो प्रयुक्त का अर्थ प्रयोज्य तो पदांतर व्यतिरेक से प्रयोज्य कौन हो जाएगा दूसरा पदों का अभाव हो गया तो प्रयोज्य कौन हो जाएगा अनवय अनुभावकत्व इसलिए प्रयुक्त का अन्वय अन्वय अनुभावकत्व के साथ गया अर्थात यह कर्मणी निष्ठा हुआ कर्मणी निष्ठा आप रिहलोणियत कर दिए प्रयोज्य बन जाएगा और निष्ठा करने से प्रयुक्त पदांतर व्यतिरेक के चलते प्रयुक्त हो गया प्रयोज्य हो गया अर्थात सामने में आकर के खड़ा हो गया प्रयुक्त आप नहीं कहने से नियुक्त कह देंगे पदांतर व्यतिरैक से कौन नियुक्त हो गया अन्वय अनुभावकत्व इसलिए प्रयुक्त का अन्वय अनु अनुभावकत्व के साथ जाएगा टीका में देख लीजिए ए एक नंबर टिप्पणी देख लीजिए उसको थोड़ा स्पष्ट प्रथम पंक्ति यतपद्य यतपद विरह प्रयोज्य इसलिए जो ऊपर में प्रयुक्त है उसका अर्थ हो गया प्रयोज्य प्रयोज्य होने से ये कर्मणी बोलकर हमको स्पष्ट ज्ञान आ जाता है अन्य से प्रयोज्य कौन हुआ अन्वय अनुभावकत्व इसलिए प्रयुक्त का अन्वय अनुवय अनुभावकत्व के साथ होगा और इसका हेतु कौन हो गया कौन प्रयोजक बन गया पदांतर व्यतिरेक पदांतर व्यतिरेक प्रयोजक हुआ और प्रयोज्य क्या हो गया अन्वय अनुभावकत्व ये प्रयोज्य हो गया इसलिए जैसे कहते हैं ना रामेण प्रयुक्त एवं सुग्रीव प्रयुक्त और साधन प्रयोज्य उसको प्रयोग कर दिया प्रयोजक हो गया राम जी इस प्रकार की प्रयुक्ता है हम अभाव प्रयोजक प्रयोजक है और अभाव अभाव आम आम का अभाव हो गया प्रयोजक का वही है हम हम अभाव अच्छा आगे पदकृतिया देखेंगे असंभव वारणा पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त तो इति पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त इतना नहीं कहेंगे लक्षण कितना हो जाएगा अनुय अनुभावक ये आकांक्षा है न्वय अनुभावकत्व आकांक्षा कहेंगे प्रत्येक तो पद में अन्वय अनुभावकत्व है परिस्थिति लेकर के नहीं कर पा रहे है अगर आप कहेंगे कि पद में आकांक्षा क्या चीज है कहेंगे तो अनवय अनुभावकत्व पद में अन्वय अनुभावकत्व क्यों होगा पद का सृष्टि क्यों किया गया है अन्वय बोध करवाने के लिए किया गया है ना तो इसलिए अगर आप आकांक्षा का लक्षण कह देंगे की अन्वय अनुभावकत्व जिस पद में अन्वय बोध जनकत्व नहीं रहेगा उसी पद में आकांक्षा है कहेंगे सभी पद में अन्वय बोध जनकत्व रहेगा किसी स्थिति में नहीं रहेगा किसी स्थिति में रहेगा तो इसलिए अगर आप खाली लक्षण इतना ही कह देंगे पद अन्वय अनुभावक अन्वय अनुभाव, अन, अनुभाव नहीं हो तब तो आकांक्षा है कहेंगे तो इस प्रकार नहीं क्योंकि पद तो अन्वय अनुभाव होगा ही खाली लक्षण आप इतना कह रहे हैं और कुछ शर्त नहीं दे रहे हैं तब तो ये लक्षण असंभव है क्योंकि सभी पद अनवय अनुभावक होंगे अनुभाव को क्यों होंगे कि पदों का हुआ है अनवय बोध करवाने के लिए ज्ञान करवाने के लिए ये शर्त आप नहीं दे रहे हैं ना uh... खाली आप कहेंगे कि पद जब अन्वय अन्वय मतलब अनुभावक न uh. अनु हो uh... अन्वय अनुभावक न हो क्यों पद तो अनवय अनुभावक होने के लिए ही है ना तो अनुभावक नहीं होगा ऐसा क्यों है आप फिर शर्त कहना पड़ेगा अर्थात जैसे कह देंगे स्टू नगे कहते न जो नह दे खाली सूत्र इतना ही हो जाएगा न तो ये नौ सूत्र ये कोई प्रामाणिक को सूत्र फिर होगा आपको कहना पड़ेगा पदांतो टोर अनाम ये आप देते हैं नहीं तो न कह देंगे न कह देने से कहेंगे नौ सूत्र ये कार्यकारी नहीं है क्योंकि ये न आकर के क्या करेगा स्टू न को निषेध करेगा तो दूसरे सूत्र को ये निषेध करेगा तो ये फिर इसका क्या काम है तो वो सूत्र को क्यों निषेध करना है उसको बनाया क्यों तो इसलिए न कह देने से ये कोई सूत्र नहीं होगा इसलिए आगे, आगे आपको शर्त कहना पड़ेगा इसी प्रकार की यहाँ भी नहीं है अर्थात इतना लक्षण कहेंगे ये आकांक्षा नहीं कहा जाएगा क्योंकि किसी पद में ये मिलेगा ही नहीं सभी पद तो अनुभव अनुभवजनक होंगे अनुभवजनक होंगे सभी पद तो ये जो इस प्रकार लक्षण कर देंगे ये कहीं आएगा नहीं क्यों पद मात्र के क्यों है तो ज्ञान कराने के लिए अच्छा इसको देखिए ये जो टिप्पणी दिया है एक टिप्पणी नवटिप्पणी पदवृत्ति आकांक्षा लक्षण ब्रियावृत्ति दर्शय तो असंभव वरणा तथा अच्छा, स्व अंतर्गत गोपदस्थ पद पद से गोपदे जनकत्वेन। गो पद अम्पद में अम गोपद में ये परस्पर मिलकर के अन्वय बोध जनक होते हैं अन्वय बोध जनकत्व अन्वय बोध अजनकवाध्यात्मक आकांक्षा लक्षण से एवं अनुपन्न अन्वय बोध का अजनक होने से इसी को आकांक्षा कहेंगे क्योंकि अन्वय अनुभावकत्व तो? आप तो पदांतर व्यतर को हटा दिए अभी लक्षण हो गया अन्वय अनुभावक इसका अर्थ हो गया अन्वय बोध अजनकत्व यही हो गया आकांक्षा का लक्षण कहते हैं कि तो क्यों है कहते हैं कि अम पद गो पद के साथ मिलकर के गो पद अम के साथ मिलकर के तो अन्वय बोध करेंगे ही तो अन्वय तो कहाँ आएगा अनुपन्न तादृश लक्षण आकांक्षा विराहा इसी प्रकार की लक्षण आद्रित लक्षण लक्ष्य इसी प्रकार की लक्षण से लक्ष्य होगा जो आकांक्षा इस प्रकार के लक्षण किस प्रकार के लक्षण कर रहे हैं अन्वय अनुभावक इस लक्षण से जो लक्ष्य होगा आकांक्षा ये आकांक्षा विरहत क्योंकि आकांक्षा अर्थ का ये कह देंगे अर्थात अन्वय अनुभवजनक नहीं होना है आकांक्षा विरहत इस प्रकार की जो आकांक्षा है ये अभी पद में इस प्रकार की आकांक्षा नहीं है गाम में जो गो और अम है अभी आकांक्षा का लक्षण कर दिया कि अनुय का जनक नहीं हो अभी गो और अम ये दोनों पद में किस पद में ये लक्षण रहेगा अनुय का अनुभव जनक नहीं हो तब कहा जाएगा ये आकांक्षा अभी गो में अन्वय अनुभव जनक नहीं हो ऐसा स्थिति है नहीं है गो में आकांक्षा रहेगा क्योंकि आकांक्षा का लक्षण है अनुय अनुभवजनक नहीं हो ये आकांक्षा है अभी गो में अन्वय अनुभव जनक नहीं हो ऐसा स्थिति है क्या तो गो में आकांक्षा नहीं रहा अम में भी अन्वय अनुभवजनक नहीं हो ऐसा स्थिति है क्या अम में भी आकांक्षा नहीं रहा तो ये आकांक्षा गो में भी नहीं रहा अम में भी नहीं रहा तो फिर ये आकांक्षा का लक्षण कैसा होगा जो पद में रह ही नहीं रहा है इसको कहते आगे आगे उसके लिए ला रहे हैं, आगे का पंक्ति उसको देंगे मूल में अभी ठीक हमें देखेंगे अतः तो पदांतर व्यतिरेक अच्छा वो देख रहे थे गांव वाक्य न शब्द बोध एवं न इति असंभव अभिप्राय अगर आकांक्षा का लक्षण ये कहेंगे तो ये आकांक्षा गो में भी नहीं रहा अमे भी नहीं रहा तभी ये दोनों पद में आकांक्षा नहीं रहा और आप कह दें कि आकांक्षा जहाँ बिरोह होगा वहाँ शब्द बोध नहीं होना है तो गांव पद में भी आपको शब्द बोध नहीं होगा क्योंकि आकांक्षा नहीं रहा तो आकांक्षा क्यों नहीं रहा कहते तो आकांक्षा का जो लक्षण बना है वो आकांक्षा नहीं रहा तो इसलिए असंभव होगा अच्छा अतः पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त इतिम तथा च कहने से क्या होगा पदातर से अम इत्यादे व्यतिरेकेण अभाव गोपद से अन्वयबोध अजनकत्व संभवन जब गोपद में अन्वयबोध अजनकत्व कम रहेगा कहते हैं अम पद का व्यतिरेकेण अम पद नहीं कहेंगे तब एक पद अदत्वात्मका आकांक्षा तत्र तम गमनाथ है न एक पद में अपर पदवत्वम गो पद में ओम पदवत्वम यही आकांक्षा का लक्षण है ये तत्र गमना गो पद में अम पद में जाने से आकांक्षा सत्वती शाब्दोधात तो तो तो आकांक्षा का इस प्रकार लक्षण कर देंगे तो गो में भी नहीं जाएगा में भी नहीं जाएगा तभी तो दोनों पद में आकांक्षा नहीं है और आप कहते हैं कि आकांक्षा भी न शब्द बोध भवती तो यहाँ से शब्द बोध नहीं होगा तो ये असंभव हो गया आगे मूल में दिया पुनर् असंभव वारणा है पदांतर तो अभी आप पदांतर नहीं कहेंगे आकांक्षा का लक्षण कितना लक्षण कितना कहेंगे व्यतिरय प्रयुक्त तो अन्वय अनुभावकत्व व्यतिरक अर्थात अभाव पदस्य अभाव के चलते अन्वय अनुभावकत्व होना पदस्य किस पदस्य कहते जिस पद का आकांक्षा का विचार करें अभी आप गो पद का अभाव कर देंगे उच्चारण नहीं करेंगे तो गो पद उच्चारण नहीं करने से कहेंगे कि अब अनुभावत्म हुआ तो ये पद तो स्वयं नहीं है जहा धर्मी ही नहीं है पद ही नहीं है धर्मी नहीं है और इस धर्मी में आकांक्षा है नहीं है क्या विचार करेंगे तो धर्मी ही नहीं है उसका धर्म का विचार क्या होगा धर्मी हो गया पद उसमें आकांक्षा है नहीं है विचार करने चलेंगे अभी कहते हैं धर्मी ही नहीं है पद अपने नहीं ना पद का अभाव कर दिए व्यतिरय प्रयुक्त क्या थी अभाव पद का अभाव क्योंकि उससे पहले आप पद से ही कहें पदांतर तो है ही नहीं शब्द आपका लक्षण में है नहीं तो व्यतिरक का अर्थ अभाव अभाव का पूर्व में क्या शब्द है पदस्य अन्वय उसी का ही होगा क्योंकि पदांतरता आपका लक्षण में ही नहीं है तो पदस्य अभाव से प्रयुज्य हो जाएगा अन्वय अनुभावकत्व तो पदस्य अभाव जब धर्मी ही नहीं रहा तो फिर उसमें अन्वय अनुभावकत्व ये लक्षण कैसे विचार करेंगे धर्मी अभाव में धर्म का विचार नहीं करेंगे ना तो जैसे बंध्या पुत्रो न युद्धते कहेंगे ए धर्मी ही नहीं है तो फिर युद्ध करता है नहीं करता ये संभव नहीं है पदान्तर आप नहीं कह रहे हैं इसलिए वो बुद्धि में ही पदान्तर का बात नहीं है बच गया अभाव अभाव होने से आपका आकांक्षा होगा कश्य अभाव अरे सनिधि में कौन है पदस्य इसलिए पदस्य अभाव आप ग्रहण करेंगे तो पदस्य अभाव धर्मी ही नहीं रहा जिसमें आकांक्षा का विचार करना है तो धर्मी ही नहीं रहता था फिर और उसका आकांक्षा है नहीं वो विचार नहीं होगा ये देखिए टिप्पणी में पदांतर अनुपादाने गाम इत्यादि गोपद से अभाव प्रयुक्त अन्वय एव अप्रसिद्धवाद जब वहां गोपद है ही नहीं गो नहीं है तो वो अन्वय अनुभाव को होगा अथवा अन्वय अनुभाव को होगा इस प्रकार के विचार ही आप नहीं कर पाएंगे ये कहते हैं ना अगर प्रतियोगी नहीं है फिर अभाव प्रसिद्ध होगा पुत्र का अभाव कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं इसी प्रकार के अगर पद ही नहीं है तो वो अन्वय अनुभव अनुभवजनक नहीं होगा इस प्रकार के आप नहीं कह पाएंगे क्योंकि जो धर्मी वही नहीं है अन्वय अवकत्व अप्रसिद्धवात् लक्ष्य आकांक्षा पदे न सैदबोध न सियादी अभिप्राय तो स्वयं पद नहीं रहेगा पद अर्थात धर्मी धर्मी नहीं रहेगा तो उसमें रहने वाला धर्म आकांक्षा उसका विचार नहीं किया जा सकता है अप्रसिद्ध हो जाएगा अर्थात तो सरल वाक्य से असिद्ध धर्मीक धर्म से विचारो नवती जिस धर्म का धर्मी ही नहीं है प्रसिद्ध नहीं है उसका धर्म विचार नहीं किया जा सकता है। ये वैसे ही हो जाएगा जैसे गगन अरविंदम सुरभि अरविंद सरोज अरविंद क्योंकि आश्रय ही नहीं रहा तो इस प्रकार के दोष होगा यहाँ और पदांतर उपादान तो अमी यथ पदातरम तद व्यतिरेक प्रयुक्त अनु अनुभावक सत्वे घट पद में आ जाएगा जब पदांतर अम इति पदातर हो गया उसका व्यतिरेक से अन्वय अनुभाव कटपद में आ जाएगा तो होने से ये लक्षण समन्वय हो जाएगा अच्छा आगे मूल में पुनर जो दिया ना पुनर् असंभव बारणा उसका संक्षेप इतना है कि धर्मी अभाव प्रयुक्त धर्म विचारो न नवती अथवा अधर्मी धर्म विचार इसका धर्मी नहीं है उसका धर्म विचार ये नहीं हो पाएगा धर्मी अभाव है न धर्म विचार ये उसका इतना ही तात्पर्य है आगे कहा अर्थावाद हो योग्यता तो अर्थ बाध अर्थ का बाध नहीं होना चाहिए अर्थ का कौन सा अर्थ कहते हैं पदार्थ का वाद नहीं हो रहा है तो बाकी वाक्यर्थ अर्थ अर्थात पदार्थों का अन्वय पदार्थों का अन्वय का, का क्या अर्थ है एक पद दूसरा पद में रहना उत्तरत्व परत्व इस प्रकार की किसी संबंध में यहाँ घट ओम कह देने से अव्यवहित तो उत्तरत्व ये सब विचार आ जाता है जब आप लंबा वाक्य व्यवहार करेंगे उसमें ये सब अव्यवहित तो, उत्तरत्व पूर्वत्व इत्यादि नहीं है ये पद में वो पद वत्व आना चाहिए जैसे कहते है है है है। है? है तो। हैं शुकलाम गाम दंडे न आनय इस प्रकार के कहते हैं ना सुखलाम दंडे न गय न कैसे वाक्य कैसे शुकलाम गाम दंडे न शुकलाम गाम दंडे नाम गाम दंडे निलक्षण वाक्य दिए हैं ये सब विचार करवाने के लिए अच्छा गाम आनय शुकलाम दंडे न तो वहाँ कोई अव्य वही उत्तर पूर्व वाला इस प्रकार के पद नहीं है नहीं करना है तो अर्थ का बाद नहीं होना चाहिए अर्थात तो एक पद में दूसरा पद आना चाहिए जैसे यहाँ कहते हैं कि बन्ही ना कह दिए अभी बन्ही में करणत्व आना चाहिए करणत्व आना चाहिए कहते हैं कि की दृश्य करणत्व आना चाहिए कि बन्ही का करणत्व का निर्णायक है सिंचित इसलिए दूसरा पद है तभी तो ये जो कर्णत्व तो है उसका विशेषण बन जाएगा से कर्णत्व इस प्रकार की हो जाएगा पदांतर से प्राप्त हो गया सेचन तो अभी कर्णत्व तो का विशेषण हो गया क्यों हो गया बंधी नाम में प्रधान कौन है टा प्रधान हो गया अभी ये पदार्थ पदार्थे नन्वेति न तू तक तो देशे न एक पद का अर्थ दूसरा पद का अर्थ के साथ अन्वय होगा एक देश के साथ नहीं होगा पदार्थ अर्थात तो जो पद में मुख्य है अभी बन्ही और टा में टा मुख्य है और बन्ही हो जाएगा एक देश अभी बन्ही टा के साथ अन्वय होने के लिए आएगा सिंचती सेचन सेचन जब अन्वय होने के लिए आएगा किसके साथ होगा टा के साथ होगा टा का अर्थ हो गया कर्ण तो तभी तो ये सेचन आकर के कर्णत् के साथ अन्वय होकर के अर्थ कर देगा से कर्णत्वम हो गया अभी सेणत्व बनी के साथ अन्वय होना है अर्थात पद का दूसरा पद में विद्यमान होना आधे अत्व तो संसर्गण का था पदवत्व पदवत्ता अम पद में घट पदवत्ता घट पद में अम पदवत्वम ये पद उस पद में रहना चाहिए इसी प्रकार की अभी शेक बनी में होना चाहिए तभी तो कहा जाएगा कि अनुय बोध हुआ यह कहा जाएगा कि अर्थ अर्थ अर्थात वाक्यार्थ किंतु अभी ये बंधी में नहीं आ पाता है तो नहीं आने से अर्थ का बाद हो गया अर्थ अर्थात वाक्यार्थ इसका हो गया तो वाक्यार्थ का बाद नहीं होना चाहिए अर्थात एक पद दूसरा पद में रह पाना चाहिए नहीं रह पाएगा तो ये बाद हो जाएगा अर्थ का बाद हो जाएगा क्या बनी में आ हैं न टा हाँ, में नहीं आता में में से कर्णत्व नहीं टा में टा तो स्वयं करणत्व है कर्ण है, है। उसमें ये सेचन मतलब टा में केवल शेक आएगा अभी मिल करके ये शेक करणत्व हो गया अभी टा में से कर्णत्व कहाँ है टा तो स्वयं ही करण है ना तो इसलिए ये शेक कर्णत्व लेकर के वो बनी में डालेगा के साथ शेक का अन्वय हो गया मिलकर के क्या अर्थ कर दिया शेख करणत्ण अभी शेख कर्ण ये दूसरे में जाकर के रहेगा तो जाकर के रहेगा शेकर्ण का धर्म हो जाएगा शेख तो अभी शेख तो अन्य में रहेगा टा में नहीं ता में तो केवल शेक इतना शेरण इतना ही आएगा मिलकर के शेख कर्ण बन गया अभी होता है, है। बनी में।, में नहीं है तो इसलिए ये जो बंधी बोल करके कह दिए इसी के साथ सैको करोण तो का उन्वय नहीं हो पाएगा पहले करोणों और सैको ये दोनों बीच में अन्वय हो जाएगा उसमें कोई आपत्ति नहीं है किंतु जब बंधी में जाएगा अन्वय होने के लिए वो नहीं हो पाएगा हाँ। सिंचन का केवल ऐसा होता है, है? है? मतलब जहाँ संभव है तो जहाँ नहीं होगा अर्थ तो का बाद हो जाएगा कुछ बुद्धि <laughs> वहाँ वास्तविक से करणोत्तम अर्थात बनी के, अर्था तो के द्वारा हम मतलब तो बन्ही में से करोत्व नहीं डाल रहे हैं मतलब तो बनी के द्वारा बनी के द्वारा उसको अर्थात क्या किया बन्ही उसको क्या कर दिया पिघला दिया केवल वो द्रवीभूत में कर्ण हो जाएगा सेचन में कर्ण नहीं है सेचन के लिए तो ऐसा कुछ करता है अथवा तो अन्य कुछ कर दिया हाँ वो तो अलग है मतलब क्या है ऐसे विशेष स्थिति के लिए और विशेष विचार सब कर सकते हैं उसका कोई अंतर नहीं है न्याय का कोई अंतर नहीं रहेगा अच्छा आगे देते हैं अर्थहती पदकृत्य में अर्थहती अर्थ का अबाध होना ये योग्यता है आगे कहते हैं आकांक्षा वारणा अर्थेति क्या आकांक्षा अगर आप अर्थ नहीं कहेंगे खाली लक्षण योग्यता का कितना हो जाएगा अबाधो योग्यता तो ये अबाध आपका हो, प्रश्न होगा कश्य अबाध हो? योग्यता कहेंगे किसी का अबाधो को योग्यता कहेंगे ये आकांक्षा होगा तो इस प्रकार के आकांक्षा का वारण करने के लिए कह दिया अर्थ का अबाध थोड़ा सरल हो गया अभी टीका में देखिए, टीका नहीं क्या एक नंबर टिप्पणी पद नाम न ना, ना। उसका ऊपर में है अबाधत्व मात्र लक्षणते मिला ना अबाधत्व मात्र लक्षणते, लक्षण ते अव्यवहित संसर्गेण पदे पद अभावत्व बाध लक्षणत्व यहाँ तक तो एक वाक्य हो गया आगे कहते हैं अव्यवहित तो उत्तरत्वादि संसर्गेन एक पद में दूसरा पद आकर के रहना चाहिए और दूसरा पद नहीं रहेगा तो उसको बाधक आ जाएगा जैसे बनी में शेकत्व आकर के रह पाया नहीं रह पाया इसको बाधो कह दिया गया पौधे पदांतर से एक पद में दूसरा पद नहीं रहना इसको बाधो कह दिया गया संसर्गेण पदे पदाभाव अभावत्व अभा तादृश संसर्गण पद में पद का अभाव हो जाएगा तो इसको बाध आ जाएगा और पद में पदाभाव का अभाव हो, पद पदा हो जाएगा पद में पदाभाव का अभाव हो जाएगा पद पदाभाव होगा तो बाध होगा और पद में पदाभाव का अभाव हो जाएगा इसको अबाध कहेंगे अर्थात एक पद में दूसरा पद आकर रह पाना फिर पदाभाव का अभाव हुआ का मतलब पदों का विद्यमान हो गया अभाव अबाध अर्थ पद अनुपाद ने पदे ताद अबाधस्यापी योग्यतापत्ति अगर अर्थ पद आप नहीं कहेंगे तब आप, आपका खाली हो जाएगा अबाधो योग्यता अबाध योग्यता कहने से अभी हदे हाँ। ताद अबाध से अभी पद में उस प्रकार की अबाध होगा गए पदाभाव का अभाव पदाभाव का, पदा का अभाव ये पद में योग्यतात्व पति इसको योग्यता कह देंगे पदाभाव का अभाव ये पद में योग्यता कहा जाएगा इसको योग्यता कहा जाएगा अर्थात पदे पदाभाव का अभाव ठीक है अभी पद में पदाभाव का अभाव इसको योग्यता कह देंगे एक पद में दूसरा पदाभाव का अभाव हम क्या कह देंगे पदाभाव का अभाव अर्थात पद इस प्रकार की घटा लेते हैं तब तो इसको योग्यता कह देते हैं कहते हैं आप अर्थ शब्द नहीं कहेंगे तब तो हो जाएगा कि एक पद में दूसरा पद अभाव का अभाव अभाव ये आ सकता है जैसे कहते ना पर्वत में बनी है अब बन्ही अभाव का अभाव पर्वत में है कह सकते हैं कह सकते हैं तो बन्ही अभाव का अभाव कह रहे हैं तो जब आप कहते हैं कि पर्वत में बन्ही अभाव का अभाव है अब शब्द तो अभी बन्ही है बोल करके कह रहे हैं क्या शब्द कह रहे हैं नहीं कह रहे तो इसी प्रकार की कहा जाएगा आपको पदाभाव का अभाव ये पद में आ गया और तो तो, ना ना शब्द तो अर्थ तो अलग है अभी आप शब्द तो कह देंगे की पदाभाव का अभाव आ गया इसी को आप योग्यता मान लेंगे जैसे कहा गया पर्वत में बन्ही अभाव का अभाव है तो विचार करते ना साध्या भाव बोल करके नहीं कहेंगे तो अभाव मात्र कह देंगे तब जहाँ बनी विद्यमान है वो भी फिर दुष्ट हेतु हो जाएगा किंतु बन्ही अभाव का अभाव है आप तो कहते हैं यश्य अभाव साध्य साधक साधक हेतुअंतरम विध्यत तो है इस प्रकार की कहा जाएगा कोई भी अभाव को सिद्ध करने वाला कहीं बन्ही अभाव का अभाव को सिद्ध करता है आलोको इस है प्रकार की हो जाएगा तो यहाँ इस प्रकार की कहेंगे इस प्रकार की अबाध ये पद में आ जाएगा अबाध का क्या अर्थ है पदाभाव का अभाव एक अभाव ये आ जाएगा पद आ जाएगा इसका आर्थिक शाब्दी को लेने से अभाव आ जाएगा इसको आप योग्यता कह देंगे तो योग्यता कह देंगे तब इसके द्वारा क्या निर्णय हुआ पद में पद आ रहा है ऐसे निर्णय नहीं हो रहा है अभी पद में एक अभाव आ रहा कह दिए और उस अभाव को आप योग्यता कह दिए इसके तो आपका अर्थात तो जो लक्ष्य है वो सीधा नहीं मतलब वो लक्ष्य आपका निश्चय नहीं हो रहा है आप एक अभाव को ला दिए इसलिए कहते हैं अत अर्थ पद उपादान तथा और ये अबाध से अर्थ अनिष्ठतयाबाध अबाध शब्द को आप पदनिष्ठ नहीं लेकर के अर्थनिष्ठ लेना है पहले क्या कह दिया एक पद में दूसरा पद अभाव का अभाव को ले लीजिए अर्थ का कोई विचार ही नहीं है कहते है इस प्रकार के नहीं लेना है मतलब आप जो पद अभाव का अभाव कह दिए यहां पर अर्थ का विचार नहीं ले करके केवल पद स्थिति में ही आप विचार करके घटा दिए अभाव को रख दिए तो किंतु यहां कहेंगे कि नहीं नहीं आपको अर्थ का विचार लेना है अर्थ का विचार लेने से कहते हैं कि तादृश अबाध अर्थ अनिष्ठतया ये तो पद अनिष्ठ हो गया एक पद पड़ में पदाभाव का अभाव आया ये पद में आया किन्तु हम अन्वय पद में करते हैं ना वास्तविक अर्थ में करते हैं अर्थ में करते हैं इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार की जो आप अबाध आप का लक्षण घटा दिए ये अर्थ में नहीं रहता है अर्थ अनिष्ठतया आप पदनिष्ठ लेकर के लक्षण को घटा दिए लक्षण को घटा दिए किंतु ये अर्थ में नहीं रहा इसलिए कहते हैं अर्थ अनिष्ठतया न तत्र अतिव्याप्ति रीतिभाव अर्थ पद जब कह देंगे ये अर्थ अनिष्ठतया ये अर्थ में ये अबाध नहीं रहेगा पद में वो अबाध रह जाता था एक पद में पदाभाव का अभाव ये पद में अभाव आ गया किन्हां अर्थ में जाएंगे अर्थ में जब जायेंगे तो इसी प्रकार की अबाध नहीं आएगा क्योंकि एक अर्थ में बन्ही रूपक अर्थ में सेकर्णत्व रूप का अर्थ इसका अभाव का अभाव हो जाएगा बंधी रूपक अर्थ में सेकर्णत्व रूप का अर्थ अभाव का अभाव अर्थात शेक करणत्व का विद्यमान था आ जाएगा किंतु अगर पद में, में आ जा सकता है अब जब बन ही पद तो सेक करणत्व तो पद का मतलब सेक करणत्व तो पद का अभाव का अभाव कहेंगे तो एक पद में दूसरा पद का अभाव का अभाव हो जा सकता है अच्छा वहां भी आधेवता संसर्गण हाँ वही भी जब आधेवता संसर्गन कहते हैं वहां भी अर्थ का अर्थ लेते हैं खाली शब्दों में एक शब्द में दूसरा शब्द को नहीं ले लेते हैं वहां भी अर्थ को लेते हैं तो so, इसलिए यहाँ कहते हैं कि अगर आप अबाध को अर्थनिष्ठ कह देंगे तब तो इसी प्रकार की अर्थनिष्ठ अबाध बंधी में नहीं रहेगा मतलब यहाँ अबाध नहीं रह जाए तो बाधा ही रहेगा क्योंकि बन्ही रूपक अर्थ में शेक करणत्व अभाव का अभाव अर्थात शेक करणत्व नहीं रह जाएगा अर्थ लेने से ये अभाव नहीं घटेगा केवल शब्द शब्द ले लेंगे तो ये घट जा सकता है बन्ही रूपक शब्द में शेक करणत्व तो पद का अभाव का अभाव शेक करणत्व तो पद इसका अभाव शेक करणत्व तो पद नहीं हुआ तभी तो मैं इसको अर्थात तो हमको बुद्धि में कैसे उसको कंसीव करेंगे वो अर्थात तो एक पद में बन्धी से करणत्व तो अभाव इसका अभाव आ सकता है अच्छा बन्ही पद में से करण तो इतना लंबा को छोड़ो बन्ही पद में घट पद का अभाव घटा भाव का अभाव बन्ही में पद में घटा भाव का अभाव आ जा सकता है आ जा सकता है अर्थात घट ये घट पद में पट पद का अभाव आ सकता है पट पद पद केवल घट पद में पट पद का अभाव और घट पद में पटा पटाभाव का अभाव अच्छा नहीं ना ना पटा भाव का अभाव ना अर्थ को नहीं जा... अच्छा पटाभाव पटा का अर्थ पट पटाभाव का अभाव ना पर्वत में बन्ही अभाव का अभाव अच्छा यहाँ क्या न हम लोग घटा लेते हैं प्रथम अभाव और तृतीय अभाव एक है मतलब तद अभाव अभाव तदेव इस प्रकार की घटा लेते हैं ये न्याय में सभी लोग इस प्रकार की नहीं मानेंगे आकाश अभाव का अभाव इसको आकाश कह देंगे आकाश रूप कहेंगे मतलब आकाश अभाव का अभाव संयोग अभाव का अभाव ये संयोग नहीं है इसलिए कहें संयोग स्वरूप ये वो संयोग अभाव अभाव अर्थात वो संयोग नहीं है स्वयं संयोग अभाव का अभाव संयोग नहीं है क्योंकि संयोग एक भाव पदार्थ है पर संयोग अभाव का जो अभाव है वो भाव पदार्थ है संयोग अभाव अभाव अभाव कह रहे हैं ना अभाव पदार्थ है नहीं है अर्थ तो वही हम कह देते हैं इसलिए कहते हैं नया एक लोग ये जो संयोग अभाव का अभाव है ये संयोग रूप है जब हम कहते हैं ना घटा भाव क्या है कहते हैं घटा भाव भूतल रूप है घटा भाव, भाव भूतल घटा भाव भूतल।, भूतल हो जाएगा क्या भूतल एक भाव पदार्थ है और कहते हैं कि घटा भाव भूतल रूप है भूतल नहीं है क्योंकि भाव पदार्थ है अभाव पदार्थ इसी प्रकार की एक पद में दूसरा पद अभाव का अभाव तो ये कहेंगे की ये पदाभाव का अभाव अच्छा इसको थोड़ा और हम विचार करके और स्पष्ट करेंगे क्योंकि इतना विचार टिप्पणी देखने का समय नहीं किया था किंतु यहाँ कहने का तात्पर्य है कि ये अर्थनिष्ठतया तो अभाव नहीं आएगा पदनिष्ठता तो या आ जाता है जो आप अबाध का लक्षण कह दिए ये तो पदनिष्ठतया तो आ गया बनि में सेकर्णत्व तो, बन्ही पद में सेकर्णत्व तो पदाभाव का अभाव ये पदनिष्ठ होकर के आ गया किन्तु अर्थनिष्ठ होकर के नहीं आ रहा है नहीं आने से ये अबाध का लक्षण अर्थात इस प्रकार की अबाध का लक्षण अर्थनिष्ठ कह देने से और बन्हीसीन चेत में नहीं रहेगा क्योंकि वहां तो बाध हो रहा है अर्थनिष्ठ करने से कैसा पहले स्पष्ट कर लेते हैं बन्ही रूप अर्थ में से कर्णत्व रूप का अर्थ का अभाव का अभाव अर्थात यहां अर्थ ले रहे हैं पद नहीं ले रहे हैं तो शेक करण तो अर्थ का अभाव का अभाव तो ये आ जाएगा क्या शेख करण तो अभाव का अभाव ये आ, अर्थ का आ, अभाव का अभाव हाँ ये आएगा अभाव का अभाव आ जाएगा और नहीं आना ये बाध पदांतर पदार्थ का पदार्थ नहीं आना ये बाद अर्थात पदार्थ का अभाव आ जाना ये बाद पदार्थ का अभाव नहीं आना ये अबाधि इतना स्लो चलता है पदार्थ नहीं आना बाद हो गया और पदार्थ पदार्थ नहीं आना अर्थात पदार्थ भाव आ गया पदार्थ भाव आ, आ गया तो बाद हो गया और पदार्था भाव नहीं आना ये अबाध होगा एक अर्थ में अर्थ आ जाएगा तो बाधा नहीं है अर्थ में अर्थ आ जाने से अभाव अबाध बुद्धि हमारा स्लो हो जाता है धीरे धीरे और काम भी नहीं कर पाता <laughs> अच्छा ठीक है आज समय हुआ कि टिप्पणी को देख करके और चला कल घटाएंगे ठीक है ओम शंकर शंकर